ओम श्री श्रीगुरभ्यो नम ओ गणपत नमः ओं श्री सरस्वत नमः शिवजी बोले हे मुनीश्वर गुरु और शास्त्र के बिना बोध की सिद्धि नहीं होती गुरु और शास्त्र भी हो और अपना पुरुषार्थ और तीक्ष्ण बुद्धि हो तब आत्मतत्व मिलता है अन्यथा नहीं पाया जाता जब गुरु शास्त्र और शिष्य की शुद्ध बुद्धि तीनों इकट्ठे मिलते हैं तब संसार के सुख दुख दूर होते हैं और आत्मपद की प्राप्ति होती है जब गुरु और शास्त्र आवरण को दूर कर देते हैं तब आपसे आप ही आत्मपद मिलता है वैसे ही जैसे जब वायु बादल को दूर करती है तब नेत्रों से सूर्य देख पड़ता है विद्या की दो शक्तियाँ हैं एक आवरण और दूसरी विक्षेप आत्मा के न जानने का नाम आवरण है और कुछ जानने को विक्षेप कहते हैं वह आत्मा सदा ज्ञान रूप है उसको आवरण कभी नहीं होता हे हम जी वह आत्ममात्र और चिन्ह मात्र है उसमें कलना रूपी धूल कहाँ से हो श्री राम जी अहंकार के नाश का उपाय करो तो तुम्हारे दुख नष्ट हो जाए वह कौन सा काम है जो उपाय करने से सिद्ध नहीं होता अहंकार के नाश का उपाय करिए तो वह भी नष्ट हो जाता है अहंकार के नष्ट करने का यह सरल उपाय है कि सत शास्त्रों अर्थात ब्रह्म विद्या का सतत अभ्यास और सत्संग करो ज्ञान की परस्पर चर्चा करने से अहंकार नष्ट हो जाता है जैसे पानी भरने की रस्सी से पत्थर की शिला घिस जाती है वैसे ही ब्रह्म विद्या के अभ्यास से अहमकार नष्ट हो जाता है हे राम जी सदा अनुभव रूप जो आत्मा है उसका विचार करो मैं कौन हूं इंद्रिया क्या हैं गुण क्या हैं और संसार क्या है ऐसे विचार से समझो कि तुम इनके साक्षीभूत हो तुम में अहम तुम कोई नहीं मेरा भी आशीर्वाद है कि तुम सुखी हो जाओ हे राम जी जैसे नेत्र का मल जब अंजन के लगाने से नष्ट हो जाता है तब नेत्र ज्यों के तो निर्मल होते हैं वैसे ही अज्ञान रूपी मैल गुरु और शास्त्र के उपदेश रूपी सुरमे से नष्ट हो जाता है आत्मा सर्वदा सब समय उदय रूप है परंतु तो भी गुरु और शास्त्र से जाना जाता है हे राम जी बौध के निमित्त मैं तुमसे बारंबार सत्य का सार कहता हूँ वह यही है कि भावना के अभ्यास बिना आत्मा का साक्षात्कार न होगा आत्मा सब इंद्रियों से अगोचर है हे रामजी, जो कुछ वृत्ति बहिर्मुख फुरती है वह अविद्या है क्योंकि वह वृत्ति प्रपंच को आत्म तत्व से भिन्न जानकर फुरती है और जो अंतर्मुख आत्मा की ओर फुरती है वह विद्या है वही अविद्या का नाश करेगी हे रामजी अभ्यास के बिना कुछ सिद्ध नहीं होता जो कुछ किसी को प्राप्त होता है वह अभ्यास रूपी वृक्ष का ही फल है देखो अभ्यास उल्टा होने से उसी में गति हो जाती है जैसे कोई अपने को लुहार मानता है वास्तव में वो लुहार नहीं है उसके बाप दादे थे बोले लुहार जाति को मैं फलाना हूँ तो ये जाति का अभ्यास घुस गया ऐसे ही नाम का अभ्यास घुस गया रूप का अभ्यास घुस गया मैं ऐसा ऐसा हूँ तो ये सब अभ्यास उल्टे अभ्यास ऐसे घुस गए कि यही सच्चा लगता है और सत्य स्वरूप जिस परमात्मा की सत्ता से ये चेहरा दिखता है अथवा ये जाति ये फलाना जिसकी सत्ता से प्रतीत होता है वो परमात्मा पराया लग गया तो उसको बोलते हैं विचार चरण चरना अर्थात चलना विचार अर्थात उल्टा चलो जैसे सुबह को चलती है वृत्ति आत्मा में से मन में आए बुद्धि में आए बुद्धि में से मन में आए मन में से इंद्रियों में आए इंद्रियों में से बाहर आए और विचार क्या है वापस जाओ बाहर से इंद्रियों में आओ इंद्रियों से मन में आओ मन से फिर बुद्धि में आओ और बुद्धि से फिर वापस आके आत्मादेय में शांत आओ तब ये जल्दी तो आएगा नहीं तो हरिओम का उच्चारण करो दूसरी आत्मा में शांत होती तो दूसरा शांत तो हुए लेकिन आत्मा सत्यवरूप है चेतन स्वरूप है और नित्य है और ज्ञान स्वरूप है ये शरीर और संसार बदलने वाला है तो ये अबदल के आश्रय से बदलने वाला दिखता है तो अबदल में प्रीति हो जाए बदलने वाले का उपयोग हो जाए तो ये अस्वा पादक आवरण अवहना पादक ये दोनों आवरण हटने से आत्मा का आनंद और बल प्रकाश में आ जाता अनुभव में आ जाता फिर अनुभव करने वाला अलग नहीं रहता है जिससे अनुभव होता है वही परमेश्वर ही अनुभव स्वरूप है परमात्मा का अनुभव अपन नहीं करते अपन भगवान का अनुभव करे तो भगवान तो दृश्य नहीं है तो भगवान का अनुभव ही भगवान है सारे अनुभव हो हो के चले जाते हैं फिर भी जो रहता है वो ही अनुभव स्वरूप है अनुभव हो हो के चले जाते हैं फिर भी जो रहता है वो अनुभव स्वरूप इसलिए बहुत सरल है लेकिन ईश्वर प्राप्ति सरल इसीलिए है कि अनुभव होके चले जाते हैं फिर भी जो नहीं जाता तो ये आंखें नहीं हूँ मैं हाथ नहीं हूँ मैं पैर नहीं हूँ मैं इंद्रियां नहीं हूँ मैं नहीं दम आँखें मैं कौन हूँ इन इंसान को जानने वाला जो है वो मैं कौन हूँ जैसे ही कपड़े मैं नहीं हूँ ऐसे ही हाथ भी मैं नहीं हूँ सिर भी नहीं हूँ ये भी नहीं है ये भी नहीं है एक दिन नहीं हो जाएगा अभी से नहीं मान लो तो फिर क्या है जो है हाँ तो तीन बातें होती इसमें व्यवहार में जब रहो तो ऐसे रहो कि कोई सुख और दुख सच्चा ना लगे मान अपमान सच्चा ना लगे किसी चीज वस्तु का आकर्षण विकर्षण ना हो व्यवहार में वृत्ति ऐसी बनाओ और नहीं तो परमार्थ में वृत्ति आत्माकार बनाओ दृष्टा चैतन्य आत्मदेव ही मेरा और नहीं तो फिर वृत्ति शांत हो जाए आत्मा में ये तीनों में से तीन तीन जगह पर ही रहते हैं तीन तीनों में से जिस समय जो मौका मिले व्यवहार में रहे तो सभी सपने के नाई बीत रहा है क्या याद कर करके दुखी होना कुछ लोग तो ऐसे बेवकूफ कि मेरे को इसने गाली दी अब गाली तो आकाश में चली गई लेकिन उसको याद कर करके दुखी हो रहे इसने ऐसा करा इसने ऐसा कहा उसने ऐसा कहा सामने वाले ने ऐसा करा या ऐसा कहा उस समय जो इसका मन था या भाव था या अवस्था थी वो भी नहीं है बह गया लेकिन याद कर कर के दुखी होते बहू ने ऐसा कहा सासू ने ऐसा कर दिया फलान ने ऐसा कर दिया इसने ऐसा ठीक नहीं किया ऐसा है ये वैसा है तो ये राग की बातें याद कर कर के आदमी बंधता है द्वेष की बातें याद कर कर के आदमी जलता रहता है